यम ब्रह्मा ब्र्मा वरुणेन्द्र रुद्रमुत सुन्विदिव्य वेद सांग पद क्रमोपनिषद गाय साम गा ध्या नमनसा तदते न मनस पश्योनो यदो सुरा सुरासुरगणा देवा यस्म श्रुतिम परे स्मृतिम परे भारतम परे भजन सुवीता अहमद वंदे यिंदे परम ब्रह्म नम कमल न भमा कमलमा कमलपदा नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्मण विदा पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म देव आत्म बुद्धि प्रकाशम मुक्षुर वही शरण महम प्रपद्य वेद वेदांत वेद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र पादार बिन्दा अनुरागियों नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी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 सदा बैठे हैं ध्यान दीजिए कोई बाप कोई माँ कोई बेटा कोई पति कोई बीबी साथ देगा कितना साथ देगा और हमारा भगवान सदा हमारे साथ रहता है हम अनंत बार तूकर शूकर कीट पतंग योनियों में गए वहां भी भगवान सदा साथ रहा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 हमारी जो ये मशीन है अंदर आ, ये, ये कहीं राग कहीं द्वेष किसी के बुराई किसी के कुछ दिन भर यही करते हैं हम लोग वो सब नोट करता है बिना पैसे के और फल देता है आज आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं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 फिर ज्ञान पर विचार किया गया और बताया गया कि ज्ञान का तो अधिकारी होना ही असंभव है साधन चतुष्टय संपन्न हो तब अधिकारी हो उन चार साधनों में सबसे पहला साधन है मन पर कंट्रोल सेन्ट परसेंट पर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 और आत्मज्ञानी पर माया हाबी रहती है गुणाबरिका माया नहीं जाती विद्या माया नहीं जाती अनानंदा पादक आवरण नहीं जाता अतएव वो फिर चौरासी लाख में घूमने आ जाता है अतयव ज्ञान से भी न माया निवृत्ति होगी न परमानंद प्राप्ति होगी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 जनेू भी नहीं हुआ और समाधि से युक्त तो पैदा ही हुए थे चल दिए यम अनुपेत मेत कृत्यम दई पायनो बिरा का आजुहाव पुत्र मय तया तरविने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो जा रहे न सुन रहे हैं न देख रहे हैं न सूंघ रहे हैं न रस ले सकते हैं न स्पर्श कर सकते हैं न सोच सकते हैं जा रहे हैं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 उन अप्सराओं ने अभेद्यास्त्र वस्त्र पहने थे इनको देख के सबने कपड़ा पहन लिया देव्यो हिया परिधुर् न सुत्य चित्रम तदीक्ष पृनऊ जगदुस्त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 जंगल में जाके एक जगह बैठ गए समाधि में तो थे इधर वेद ने भागवत ग्रंथ बनाया तीन अध्याय का अठारह हजार श्लोक का तो उनके शिष्य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 ऊपर बैठी है इसको फीलिंग नहीं तो थोड़ा हिलाया उन बच्चों ने कोई असर नहीं कान में एक श्लोक बोले बरहा पीडम नट बर बपु कर्ण योग कर्ण बासा कनक कपिशम वै जयंतीमणम प्राशद गीत की दसम स्क इक्कीसवें अध्याय का पांचवा श्लोक भगवान का श्रृंगार का वर्णन है इसमें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 फिर चले गए फिर हिलाया शिष्यों ने कोई असर नहीं आए लौट के वेद व्यास से बताया गुरु जी ऐसा ऐसा एक लड़का और मैंने एक अश्लोक उसके कान में सुनाया तो जरा आंख खोला हो फिर उसी प्रकार हो गया वेद व्यास ने आंख बंद किया देखा वो मेरा ही बेटा है अच्छा अच्छा देखो बच्चों आपकी बार ये श्लोक सुनाना उसके कान में गए अहो काल कूटम जिघांस पाय यद्यसाध्वी ले भे धातृचिता तथोन कम वा दयालु शरणम ब्रजेम इस श्लोक का अर्थ है जिस पूतना ने श्री कृष्ण को मार डालने की मनसा से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 पूर्ण परमहंस थे अधूरे नहीं सगो बेलाम सगोदोह में धीना महाभागत तीर्थी तदाश्रयम भागवत पहले स्कंद के चौथे अध्याय का आठवां श्लोक जितनी देर में गाय दुही जाती है थोड़ी देर को वो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 हितावतीर्णस्य ईशिरे के स्कोदाह अध्याय का सातवां श्लोक भगवान के गुणों को कोई नहीं गिन सकता अनंत कल्याण गुणात्म को सौ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 कुछ विशेष वैलक्षण्य है कि निराकार ब्रह्मानंदी अपने आनंद को भूल जाता है और साकार प्रेमानंद में बरबस विमुक्त हो जाता है तो सुखदेव परमहंस ने कहा परिनिष्ठित तो नय उत्तम श्लोक ली लया गृहित चेता आख्यानम यदअधीतवान दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का नौवां श्लोक तो सुखदेव परमहंस सरीखे ज्ञानी भागवत सुन रहे हैं फिर परीक्षित को सुना रहे हैं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 ये भागवत में लिखा है अरे एक मिनट नहीं रहता कोई भगवत प्राप्ति के पहले कैसे हो जाएगा वो काम क्रोध लोभ मोह से परी और फिर अगर भागवत सुने त्रृणमन विपठन विचारण परो भक्त्यामोचे नागवत के अंत में बारहवें स्कंध में यह कहा गया कि देखो भागवत पढ़ो या सुनो ठीक है त्रिणमन सुनो या विपठन उसके बाद विचारण करो विचार करो अर्थ पर और फिर भक्त्या भक्ति करो उसके बाद अरे वेद ने भी भक्ति किया पहले और भगवान का दर्शन किया तब भागवत लिखा अपश पुरुषम पूर्वम मायादाश्रयाम एक साथ चार घोर संसारा सक्त भागवत पढ़ने के पहले जैसे थे वैसे बाद में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 अरे सुनना पढ़ना जब से बच्चा पढ़ता सुनना शुरू करता है प्राइमरी में सच बोलो झूठ मत बोलो ये सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते अनंत बाद मर गया लेकिन प्रैक्टिकल हुआ क्या पढ़ने से क्या होगा सुनने से क्या होगा शब्द ब्राह्मण निष्णा तो न निष्णायादि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 गोपाल स्वजनो सता च्युतिभुज शास्ता स्विद्रो शिशु मृत्युपतेर्ज विदुषा तत्व पर के पर में अध्याय का सत्रह श्लोक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 पठन करते ही शंकराचार्य ने कहा वेद व्यास भ्रांत थे भ्रांत माने स्क्रू ढीला था और भगवान के अवतार भी है वेद व्यास ये भी शंकराचार्य बोल रहे हैं कापी च कृष्ण आयती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 पाप पुण्य इनको छू नहीं सकता फिर भगवान को क्या छुएगा तो बुद्धा बुद्धावतार हो या वेद हो या शंकराचार्य हो ये सब महापुरुषों और भगवान हैं, इसलिए इनके किसी कार्य में बुद्धि नहीं लगाना और दुर्भावना नहीं करना मैंने तो उनकी विनोद भरी इन बातों को बता दिया आगे और बताऊंगा